रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक इक्यासवा भाग विक्रम साराभाई १९१२ से १९७१ तक बचपन में विक्रम साराभाई को साइकिल के करतब दिखाने का बेहद शौक था साइकिल को तेजी से चलाने के बाद वे अपने दोनों हाथ सीने पर रख लेते और दोनों पैर हैंडल पर। अगर सड़क सीधी होती, तो वे अपनी आंखें बंद करके साइकिल को नाक की सीधे में दौड़ने देते इस दौरान घर के सारे नौकर घबराते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ते और उनसे साइकिल रोकने की विनती करते बचपन में खतरनाक करतब दिखाने वाला यह बालक बड़ा होकर अंतरिक्षी किरणों पर अस्सी शोध पत्र लिखने वाला वैज्ञानिक बनेगा इसकी कल्पना करना कुछ मुश्किल है विक्रम का बचपन अनोटी परिस्थितियों में बीता प्रतिभा के बीज शायद उनके बचपन के संस्कारों में मौजूद थे। विक्रम साराभाई एक धनी व्यापारी परिवार में अहमदाबाद में, में कपड़े की मशहूर कैल को मिल उनके परिवार की थी 1920 के दशक में पानी के जहाज से भारत लौटते हुए विक्रम के पिता अंबालाल और मां सरला ने शिक्षा पर मारिया की क्रांतिकारी पुस्तक पढ़ी पुस्तक का उन पर इतना जादुई प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए मांडेसरी पद्धति पर आधारित एक विद्यालय शुरू किया 21 एकड के परिसर में स्थित परिवार के इस निजी प्रायोगिक स्कूल में उनके आठ बच्चे पढ़े। बच्चों को माता पिता की देखरेख में कई भारतीय और ब्रिटिश शिक्षकों ने घर पर ही पढ़ाया जब विक्रम ने ठोका पीटी में कुछ रुचि दिखाई तो उनके पिता ने उनके लिए एक कार्यशाला का ही प्रबंध कर दिया जिसमें एक निरीक्षक भी था विद्यालय में बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक चीजें सीखने की छूट थी साथ में उन्हें रविन्द्र ठाकुर जवाहरलाल नेहरू और रुक्मणी देवी अरुंडले जैसे मेहमानों से भी मिलने का मौका मिलता था सारा भाई परिवार धनी होने के साथ साथ महात्मा गांधी के भी बहुत करीब था उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का गहरा बोध था विक्रम की बुआ आसुआ ने शहर में कपड़ा मिल श्रमिकों का पहला मजदूर संघ स्थापित किया उनकी बहन मृदला गांधी जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित थी मृदला ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वे कई बार जेल गयी स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद विक्रम ने अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज में कुछ समय पढ़ाई की परंतु बी एस पूरा करने से पहले ही वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए और उन्होंने सेंट सौ कॉलेज में दाखिला लिया। में उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में प्रावीण परीक्षा उत्तीर्ण की उसी समय वित्तीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हुआ जिसके वजह से उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा यहाँ वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सी.वी. रामन के मार्गदर्शन में अंतरिक्षी किरणों पर शोध कार्य करने लगे